व्यादेहायतिण ओ शांति शांति शांति, शांति। कथम सुख न चाह सजन को मार करके बनेगी ये कहा था स्वतंत्री परेशान कुलक्ष सघन हिंसा प्रवृति कुलक्ष है अपने जाने की हिंसा करने के लिए जो प्रभुति परेशान दुर्घना प्रभु तो हो रहे कर रहे नहीं जानते जब जब किए थे न पश्य ज पेटे न पश्य लोभो बहत चेतस लोभ बहत चेतस कुल क्षयृत मित्र च पातक मित्र दोहे स पातकम यजपे न पश्य लोभ बहत चेतस कुल क्षम दोषं मित्रद्रोहे स पातकम कुक्ष दोषं मिश्रद्रोहे पातक यदि न पश्य सता अस्म कथम न जे अगिगे यद्यूजधनातस लोभेन उपहता लोभोपहता चेतांसी ये उपहत होने का चित्र लोभ में विवेक आदि जी बुद्धि नहीं रहता इसलिए वो नहीं देखते कुल क्षय कृतम दोषम कुल से क्षय कुल क्षय कृतम कृत युदोष क्षय करने पर जो दोष होता है उसको देख नहीं पाते क्योंकि उनके चिंता में लोभ से लोग आदि कौन से किस समय इसे व्याकुलत है वही दिखता है हम कैसे धन प्राप्त करें कैसे राज्य प्राप्त कर ले उसमें उनसे विवेक अनुभव क्या हम नहीं दिखता, दिखता होने पर ऐसे हो जाता है तो उसमें क्या शोभन अभ्यास का बहुत ऐसा बहुत ऐसा मिल जाए उसमें क्या आगे दुष्परिणाम है वो दिखता नहीं दो को बहुत और क्या नहीं दिखता है न पश्च्य मित्र दो पार सको मित्रान द्रोहे पातकम पातो क्या होता है उसको भी नहीं देख पाते ये भी नहीं देखते नहीं देखने से उपलब्ध होते कि हम जब देखते हैं कि पास में क्यों तो नहीं होंगे आगे तो के साथ उसका संबंध है ठीक है लोगो को तो बुद्धि तो आद लोगों को तो बुद्धि उनकी होगी तेसा कुलय आदि पर दोष प्रति के अभाव और नेतृत्व है पातक जैसे जो दोष के प्रति ज्ञान नहीं होता इसे प्रवृत्ति प्रवृत्ति से प्रवृति विश्रम प्रवृतिश्वास प्रभृतिथि करते तो नहीं देखे तो आगे के साथ संबंध भी प्रवृत्ति प्रभृतिश्रम संभव जब परेशान ऐसे प्रवृत्ति दुर्जे जनादि की प्रवृत्ति जम रही हम लोग की प्रवृत्ति ऐसे होनी चाहिए इस जुनोदा ने त्या है, कथंग न जेयस्मा कथंग पापस्म्म निवर्ति पापस्मर्तिलक्षय दोषं कुलक्षत दोषम प्रपश्य जन प्रपश्यर्जनादन कथंग पापस्म निर्तिल क्षयृत दोषम कथम अस्म कुयृत दोषम प्रफ नि न ज्ञो अस्म अनकेता है कुलक्षय दो प्रफेसदी कुयृत जो दोष हो उसको जानने वाले अस्म कुयृत दोषम प्रफेसद अस्म पापात अस्मात प्रापात निवर्तित कथम न गेम पाप से निवृत्त होना चाहिए कैसे हम नहीं समझेंगे जो हमको स्पष्ट दिखता है कुल क्षय दोष कुलक क्षय पर दोष होगा उसको हमको मालूम है तो अस्मात प्रापात निवर्तित कथम न गेम पाप से निवृत्त होना हम कैसे नहीं के निश्चय नहीं करेंगे वो नहीं जानते लोग अधिक दोष नहीं देखते निकल पड़े हम ये देख सकते हम तो कुलक्षय को तो दोस्त देखते हैं मित्र जो है पापक पाप भी देखते हैं तो इसी पाप कर्म से निवृत्त किसी में नहीं हो ठीक है न कुलय मित्र तो है तो दोषम प्रसिद्धि दो कुलय में जो दोष मित्र का द्रोह हत्या करने पर जो दोष होगा उसको जानने वाले असम तब दो सभ्यतम पापम पसंद दो सी है पाप दोस्तों शब्द सिखाया जो पाप हो उसको क्या हम तो पसंद नैसे नहीं समझेंगे और जो पाप को हम समझ लेंगे तो जो अज्ञान है तस्व परिहार असंभव जब नहीं जानेंगे तो परिहार नहीं होगा जब पाप से हम जानते तो पाप से परिहार से चाहिए परिहार को हमसे क्या करेंगे अस्मात पापा से निवर्तित हो पाप से निवृत्त होना चाहिए कैसे हम नहीं समझेंगे अतो अस्मात पापा से निवृत्ती पाप से निवृत्ति के लिए तस् ज्ञान हम अपेक्षित हों पाप से निवृत्ति के लिए दोस्त का ज्ञान पाप को जानना पड़ेगा ये कुल क्षय दोष हो मित्रद्रोह पाप हो उसको अपेक्षित ही थी पाप परिहार के नाम अस्कम ना तो हम तो पाप परिहार त्याग करना चाहते हैं अस्माक न युवा युद्ध प्रवृति हमारी प्रवृति युद्ध में युक्त कर हम स्पष्ट देखते हैं जैसे पाप होता है जब कुल क्षयता करेंगे पाप मित्र दोह करेंगे पाप हो इसको पर पाप परिहार करना हम चाहते युद्ध से युद्ध में प्रवृत्ति निवृत्त से निवृत्त होना चाहिए पूर्व श्लोक में आया स्वजन ही कथम होता तो शक्तिनाथ माधव शक्ति श्लोके माधव संबोधन किया माधव है लक्ष्मीपति अर्थात ब्रह्मविद्या के पति तो ब्रह्मविद्या के पति लक्ष्मीपति बनते ये अलग में युद्ध आदि में कला में प्रभुता नहीं करना चाहिए और जो ब्रह्म के पति हुए थे उनको ब्रह्म के साधन में प्रवृत्त करना चाहिए ये क्लेश कर्म प्रभुता नहीं करना चाहिए ये शुभित है ऐसे युक्ति का कारण नाटिको प्रतिद्धि है क्षक युद्धा उपरती जिसके ज्ञान से तुम युद्ध से अच्छे से त्रेस कुलक्षण्य सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा माधर्मो विभवत्युता माधर्मो विभवत्युता कुलक्षेय प्रणासंधि कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा माधर्मो विभवत्युता कुलक्षेय सनातना हैं कुलधर्मा प्रणासंधि नष्टे धर्मे कृष्णन कुलम अधर्म अभिभावती अभी कुछ कुल क्षय कुल सनातन कुल धर्म तो नश कुल क्षय होने पर जो कुल के धर्म है सनातन चिरंतन कुल के धर्म है और धर्म से हो अग्निहोत्राधि कर्म साथ है तो नष्ट हो जाएंगे कुल यदि क्षय हो गया तो जो चिरंतन कुल धर्म है सनातन है अग्निहोत्राधि कर्मों का निश्चित होता है तो नष्ट हो जाएंगे कोई तो करने वाला नहीं रहेगा तो धर्म के क्यों नहीं धर्म ही नष्ट थोड़ा धर्म यदि नष्ट हो गया तो कुल परि धर्म तो है तो कुल नष्ट हो गया तो कुल अक्षय हो गया तो करने वाले को कोई नहीं रहे तो कृष्णम कुलम संपूर्ण कुल को अधर्म अधिभवत अधर्म से उसको दबा देगा अधर्म अधिक हो अधर्म से अभिभवती दबा देता है कुलभ कुल अधर्म बहुत हो जाएगा गर, बहुत अगर तो बहुत से तिरकुल नष्ट हो जाता है कुलक्षण ठीक है कुलशी क्षय कुल सचिव कुल संबंधी जो कुल धर्म से धर्म कुल धर्म चिरातना धर्म चिरातन ही सनातन है क्या है सप्तः अग्निहोत्रादी क्रियासाध्य अग्नि उत्तराधि नित्य कर्म से जो हो तो धर्म होते हो तो हैं वो धर्म समाप्त हो जाए क्यों नाशोज नाश नष्ट हो जाए क्यों कर्म करने वाले अग्नोत्रादी कर्म नहीं करेगा कैसे होगा धर्म ना यदि कुल धर्म नहीं रहेगा अग्निदी कर्म धर्म नहीं होगा तो क्या होगा धर्म ही धर्म ही कुल नष्ट हो जाएगा खेत नष्ट हो जाएगा फूलों ना देगी फूलों के नाच से ही कुल से धर्म नष्ट हो जाएगा नष्ट होने परो पर हो कुलय करने वाले जो कुलों पंचतम जो बाकी रहेंगे अखिलती जितने बचेंगे उनको भी धर्म अधर्म अधर्म उनको दबा देगा अधर्म हो जाएगा अधर्म अधिक पर कुछ आगे धर्म नहीं कर सके अधर्म भूस्तम तस् कुलम हो जैसे की कुलभ अधर्म अधिक मई हो जायेंगे तो आधी कौन अधिकांतम कृष्ण अगर अधर्म अविभव होगा अधर्म धर्म को नष्ट कर दबा देगा तो क्या होगा अधर्म विभा कृष्ण कृष्ण प्रदुश्य कुलस्त्रि प्रदुश्य कुल स्त्रि श्रीशुदृश्वासने सुवासने वर्ण जायते जाये वर्ण शंकर हर्मादेवृष्ण प्रदुश्य कुलाश्रिय श्री शुदृशा सुवासनेय जायते वर्ण धर्म अभिभा अधर्म जो अभिक हो जाता है धर्म को दबा करके अतर तो बहुत हो जाएगा तो एक उत्म कुल स्त्री में जिस कुल में अतरण पहाप के तो स्त्री हो जाती है दूषित तो हो जाती है फिर से दुष्टा स्त्री जब दूषित हो जाएगी दूसरा हो जाएंगे स्त्री श्रेष्ठाचारिता आदि के कारण वर्ण संकट हो जाएगी वर्णशांकन के कारण समान करती है वन संग्रह उत्पन्न आने आगे टाइम ठीक है कुलक्षय कृषि अवशिष्ट कुल से थे थे? थे थे? शेय शेय शेय अधर्म प्रवण से कूद होता कुल से अवशिष्ट कुल जो बाकी बचेंगे उसमें अधर्म प्रवण अधर्म बहुत हो होगी अथवाधर्म पाप करें उनमें कुछ नहीं होगा तो क्या जो से इतिहास अधर्मा आदि हो आप प्रति खुले जिसको पाप उन्हें उपनि प्रदेश होंगे वर्णशंकर दोष पर्यत अवस्थाई आ जाते वर्ण संकट होगा तो इसमें से है वर्ण संकट इसमें तो दोष नहीं दोष में अवसान परिवर्तन है उसका साथ अंत में दोष होगा इसके लिए क्या दोष है बता शंकर नरका शंकर नरका पीतरोबिंदो जतियाबिंदो जतक्रिया शंकर नरका लुप्त शंकरण कुल से नरका है शंकर कुलता है कुलभना नरका है जिस वर्ण में कोई वर्ण शंकर उत्पन्न हुआ वो अपने कुलों का ही नरक के लिए और कुलों को नाश करने वाले जिसके कारण अनुकूलों का नाश हुआ उनका ही क्यूँकी ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया है पितरो पसंदी उनके कुल जो कुछ रहेंगे जो कुछ गए पहले उनको भी नाश पीछोग अनिये क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्ता पिंडोदक आदि क्रिया है ये शाम पीना पितर लुप्त पिंडोदक क्रिया पिंड उदक क्रिया पिंड साधा आदि उदय कर्पण संध्यादि अग्नोत्रदि ये पिंडोदक क्रिया लुप्त तो हो जाएगी जो पिंडोदक क्रिया से पितृलों को प्राप्त होता है ये जो लुप्त हो गया तो पितरों वसंती वसंतिका से गिरते हैं मतलब नरक जाते जो पिंडोदक क्रिया साधि करते थे पितुलों को प्राप्त होता है तो नरक के संपर्त तो होते हैं ऐसा नहीं होगा तो फिर नरक जाएंगे टीका कुलक्षय कराण दो कुलक्षय करने वाले क्या पतंती पितरोयता पितरो कुलक्षय करने वाले के पिता निरय गिना संभव कारण क्या है कारण की लुप्त पिंड पुत्रादीना कर्तना था पुत्र रहता है पूर्णा में नरता क्रायती पुत्र होता है तो परिणाम पुत्र आदि श्राद्धादि करने के लिए पिंड तर्पण करने के लिए नहीं रहने लुप्ता है क्रिया कौन क्रिया सिंदर से उदक से क्रिया सिंदर उदक क्रिया नष्ट हो जायेंगे तथा लुप्ता पिंडोदक क्रिया ये शाम से लुप्त पिंडोदक क्रिया की तरह प्रेतरा कारण अभाव जो प्रेत रहेंगे उसे परावृत्ति का कारण नहीं रहा पुत्री नरको नरक एव नरदपतनम आवश्यक आवश्यक अवश्य साधकर्पणाधिकीवन से ज्या करके जाते हैं शाद तर्पण नरदपात श्लोक सही दोष रेत कुलग्ना दोष रेत कुल्ना नर्ण संकर कारक वर्ण संकर कारक उत्साह जाति धर्म उत्साह जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता कुल सही शाश्वत दोष कुल्न वर्ण संकर कारक दर्मा, पुरा, दर्मा ही ही पुरा पुरा पुरा इति दोति दोति जाति दोष जातिधर्म कुछ शाश्वत कुलधर्माश्च उत्साह इंच वर्ण वर्ण शंकर कार्य के ही ऐसे दोष वर्ण संक्र करने वाले जिनके कारण वर्ण शंकर उत्पन्न अच्छा होता है इनके वर्ण शंकर कार्य के ही इनके इसी दोष सेना अनों को नष्ट करने वाले का जो जाति धर्म और कुल धर्म जाति है क्षत्रिय ब्राह्मण आदि जाति के कारण जो धर्म और कुल धर्म असाधारण धर्म उत्साह देखो उत्पन्न हो जाते नष्ट हो जाते वर्ण शंकर करने वाले नाश करके उनके द्वारा नष्ट कर कुलय के कारण ही दोषी उदाहरण दोषी कुलय करने वाले वर्ण शंकर हेतु भी क्योंकि कुलक्षय करने वाले के कारण अधर्म अधिक हो गया फिर दुष्ट होगी फिर वर्ण शंकर होगी तो वर्ण शंकर का कारक हेतु होगी ये जो वर्ण शंकर के हेतु हो उनके द्वारा जाति प्रयोगता धर्म मंत्र प्रियता जो धर्म जातीय कुल धरना सर्वे समुस्थाप्य नष्ट होते कुल क्षय कारण युद्धा उपरती रेव से इससे तात्पर्यता है कुल क्षय कारण ये युद्ध युद्ध से कुल क्षय होगा कुलक्षय होने से इसने हानि बताया इसलिए इसकी युद्ध से उपरतरे वैसे ये कल्याण करिए होना चाहिए शंकर धर्मा। पुरा धर्मा धर्मेशु, धर्मेशु धर्म कुल धर्म किंतु जाति धर्मेशमेशन जाति धर्म कुल धर्म जो नष्ट हो जाएगा तब तक तो बल धर्म बलिजिताना धर्म रहित तो हो जाएगा मनुष्य अनाधिकृत नरक पोषण इसके रूप में जाति कुल धर्म कुल धर्म नहीं रहेगा क्षत्रिय ब्राह्मण जाति धर्म नहीं रहा कुल धर्म नहीं रहा सिद्धांत रहा पाप बाहुल्य हो गया तो सब अनधिकारी हो जाएंगे कर्म कर्म नहीं है नर्कपन द्रव्या अनर्थ कर्म है अनर्थ करे इसलिए त्याज्य करता है मनुष्य न जनार्दन मनुष्य न नरके नरके वासो वासो उत्सन्न कुल धर्म मनुषा नरके वासो वासो नरके नियतं वासो हे धर्मन अनुसूषम हेदनादन उत्पन्ना धर्म केवला के उत्सन्ना कुल धर्म ही जिनके कुल धर्म नष्ट होगी उत्पन्न तो पूर्व धर्म आना मन सामा नियतम वास जो पूर्व धर्म नष्ट हो जाएंगे जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे कोई कर्म करने वाले नहीं रहा कुछ नहीं करेंगे तो नर के मय बढ़ेंगे नव के में नियत है दिल का गालेंगे नवे के नियतम वास्रतन करने के लिए कोई नहीं रहा जो पुत्र होते हैं पण अर्जुन मिश्रा जी कर्म करते हैं तो उससे परावर्तन होता है वापस आते है। तो हैं जो कोई नहीं रहता है दीर्घका ऐसा है यह बहुत इसी इसे अनुसूचना यह मन से नहीं चाहते इसे तो प्रामायणिक रूप से शासक ज्ञान का अंसे हम परम्परा से सुनाए इसका अनुसूचन सुनाए ध्रुव भाव द्रव्य अवश्य मार निश्चित ध्रुवता स्थिर द्रव्य स्थित अवश्यना मनुष्य नाम नरक पात आवश्यक प्रमाण मत ये देश जो मनुष्य है जिनका पूरा धर्म जाति धर्म नष्ट हो गया उनका नरक में नरक पात होता है नरक में दीर्घ का रहते इसमें प्रमाण देते अनुष्ठ में ऐसा अनुसंधान प्रामाणिक शास्त्र से आचार्य से हम सुने सुनो शास्त्र आचार्य से हम सुने प्राणिक है राजकीय प्राप्ति प्रयोग लुप्त लुप्तया सजन स्वजन हिंसाएं प्रभुति गुण दस विभाग विज्ञानवता अति कष्ट परिवर्तन समाज ये जो युद्ध के लिए भी है सजन हिंसाएं प्रवृत्ति अब हम जो प्रभुति किसी भी अपने दुखा करने के लिए सजन की करने के लिए सजन हिंसा क्यों होती है राज्य प्राप्ति सहित सुखों को भोगलुब्धत्या राज्य की प्राप्ति होगी राज्य से प्राप्तिया प्रयुक्तम सुखोपभोग राज्य प्राप्ति के द्वारा क्या होगा सुखोपभोग राज्य हमको मिलेगा तो हम सुख भोगे तो राज्य प्राप्ति पर सुख उपभोग लुब्ध होकर के उपभोग नुप्ध होकर के सजन इच्छा प्रभृति अपना का अनुलोक सजन ई प्रवृति बड़ा ये बड़ा अनुचित ऐसे गुण्दश विभाग विज्ञान प्रधान जबकि हम गुणदोष विभाग जानते हैं जो गुणदोष नहीं जानते अनर्थ कर्म में प्रवृत्त हो जाते और समझ कर जान करके भी गुण के विभाग को जानने पर भी यदि प्रवृत्ति हो जाती अनर्थ कर्म में तो अति कष्टा सबसे बड़े कष्ट है गुण दोष समझ कर के भी यदि जो शीतकर्मे में प्रवृत्व होते अति कष्टा जो नहीं जानते तो अलग बात समझ करके भी उसमें प्रवृत्ति होते अति कृष्टा यदि परिव्रत पारिद्रम हृदय से हृदय पंचगंधन दृष्टा खिन्न से अहो अहो बसम पाप व्यवसि व्यवसायोपेन सुख लोकन मुद्यता तुम वयं अहो बता महत्व तो पाप करता निश्चिता बड़े पाप करने हम निश्चय करके बैठे युद्ध क्या है यद राज्य सुख लोग नजनम हम तो राज्य सुख राज्य से सुखा मिलेगा उसके लोगों से स्वजन हंत उद्यता आखने स्वजन आचार्य पित आदि हंत अन्नी खाली उद्यते इतने पाप का निकल अत्यंत खिन्न होगा अगे यद युद्ध विमुख सर विमुख विमुख होकर के युद्ध करने के लिए आपस आ जाए परि भरोत ये विमुख होगा पराप्त करने के लिए पर्व के द्वारा जो परास्त होते हैं। उसके प्रतिकार रहित हो जाए पर्व के द्वारा पराप्त हो जाए बस से था तो हम सत्र परिद रहित शत्रु को रहित शत्रु को शत्र के प्रतिद्वनादि शस्त्र होकर के प्राप्त करते हैं श्लोक समय जैसे यदि प्रति काल अगछते है अज्ञेना अज्ञेना आगे अ है तो अ के साथ जुड़ जाता है ये दो पाद में प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में संहिता है छोड़कर के नहीं बोलते समय तो अलग अलग बोलते हैं जान के लिए नहीं तो प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में विराम नहीं द्वितीय पाद पूरा होने पर पूर्वार्ध ही विराम होने का आता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में संधि नहीं होती पूर्वार्ध में विराम है के बीच में संधि नहीं होती प्रथम पाद द्वितीय पाद में संधि होती है क्योंकि वहाँ संहिता विभक्षित है अरे विवक्षित जैसे पहले कहा गया ऐसे ही नहीं हो हम अपने विवक्षा वाक्य तो साथ विवक्षा अपेक्षित वाक्य में संहिता की विवक्षा बोलने वाले तो हम जैसे कि जहाँ कहाँ विवक्षा अगर संहिता विराम कर देंगे संहिता कर देंगे ऐसा नहीं होता था वक्ता जो पहले जैसे संहिता है वैसे संहिता अगर बोलनी पड़ती इस श्लोक में नियम है सर्वत्र पूर्वाध के बाद विराम है उत्तरार्थ अलग अगे कहीं कहीं मिल जाते नहीं तो पूर्वार्ध में विराम उत्तरार्ध अलग है इसलिए पूर्वार्ध की अंतिम वर्ण को लेकर का प्रथम वर्ण को लेकर के पंजी कार्य नहीं होता है ध्यान देखो कि महत्वम व्यवस्थित नहीं आगे यदि मैं हम प्रतिकारम सत्र पाना विसर्गे आगे धार यदि दोनों के बीच में पूर्वार्ध के और उत्तरार्ध में बीच में संहिता हो सत्र प्राणय है आगे धार कर यहाँ प्राणय विसर्ग रहेगा विसर्ग उत्तर प्राणी हो धारण यहाँ संधि का नहीं हुआ और बीच में देखो धारण है अन्य मकर यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, धार करण अन्य विसर्ग उच्चारण करते कहीं गीता पर पुस्तक में कहीं कहीं धारती आदमी इस कर दिया घे से लोग को समझाने के लिए और पदचे तो करने के लिए किन्तु पाठ में विसर्ग व नहीं होगा हमने क्या विसर्गर्ग सर तो विसर्जन में सब विसर्ग नहीं हो सकता पहले सर्व से रू होने के बाद रू को विसर्गित होगा खर अवसान विसर्ग खे अवसान होते अवसान रहेंगे खर पर विसर्ग तो विसर्जन से सस्त्र हो जाता हो जाए तो बीच में स रहेगा झाक्रास्तर अन्नु हो अन्य अलग करने के लिए अन्न हो ऐसा बताते थे कि वस्तुतः श्लोक में अन्य हो नहीं है ऐसे कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं वहाँ विसर्ग उच्चारण करते हैं बहुत सामने ऐसे बहुत लोग करने से सुन करके कभी भ्रम हो जाएगा तो क्योंकि लगता है अन्य हो करने से अच्छा लगता है और मसस्त्र मसत्व में क्या है लगता है ये भ्राम प्रतिकारण असत्र पाने की प्रति है मशत्म में क्या है लोग हैं मशत्व में क्या है तो यहाँ मसस्त्र श्लोक में सर्व सर्वत्र अर्थ ज्ञान होता है अन्य तो वाक्य से ज्ञान होता है श्लोक में जैसे रहा इस ऐसे अर्थ ज्ञान होता है श्लोक के बाद अन्वय करना पड़ता है कर्तव्य पहले रहेगा फिर आंते रहेगा ऐसे करके वाक्य से ही शाब्द होता है नहीं कि जैसे उच्चारण किया ऐसे शाब्द ऐसा नहीं होता है ऐसे शादों करें तो उल्टा अर्थ हो जाएगा इसलिए मसस्त्र बोल देने में से कोई करेगा अर्थ तो हो गया ऐसे ऐसा नहीं ऐसे दीर् बोलते समय यहाँ ऐसा तो बोलना पड़ेगा इसे छंद भंग नहीं हो छद को ठीक रखने के लिए एक पाद का नियम रहता है किस पाद किसी नस्त दीर्घ गुरु लघु का विचार होता है इसलिए गुरु के समय तो ऐसे बोल रहे यदि मान व प्रतिकार नशस्त्र शस्त्र प्राणी दिन से करने के लिए यदि मान अशस्त्र शस्त्र प्राणी धात्र राष्ट्र राणी हो क्षेमत परंपर ऐसे पदस्थित करके अन्य करेंगे उसे तो होता है लोग ऐसे करते हैं तो ऐसे कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे ही बोलना है परंपरा जो नहीं जानते परंपरा, ऐसे अलग करते है असक्त अनुसार अब कोई भी चाहते है तो बोलते समय स्पष्ट हो जाए अर्थ करके पदस्थित करना चाहते या धारण अन्य हो ऐसे करते विसर्ग वो विसर्ग गलत है विसर्ग नहीं होना अन्य सही हो जाए जहां से मत श्रम है हम मिलाकर बोलूँ कोई आपत्ति नहीं मिलाकर बोलूँ क्या आपत्ति नहीं किंतु यदि मुप्रतिकारम हम अलग कर दो फिर आज्ञा शस्त्रम ऐसा नहीं होगा आज्ञा तो उसके साथ ऐसा नहीं यदि सर्वे अशा, यदि अप्रतिकारम अशस्त्र मान प्रतिकार रहित शस्त्र अविद्यम प्रतिकार अविद्यम शस्त्र तो अप्रतिकार अशस्त्र तो, मान सप्ताण प्राणे धातरा अन्य सत्रम पाणाम के सत्र प्राणे धृतराष्ट्र से मैं धातरा स्टारे अन्य मारे सबतम में चिन्ह कल्याण कर करोगा तो भी कोई आसक्य नहीं अर्थात तो मारे तो भी कोई आने नहीं क्या नहीं प्राण प्राणादी प्रकृत धर्म प्राण की रक्षा करने की अपेक्षा भी धर्म अधिक है प्राण का नहीं जीव की अहिंसा धर्म तो अपने जीवन नष्ट हो जाए तो भी चिंता नहीं करे धर्म रक्षा करनी चाहिए जिससे धीरे मारे तो भी हमको कल्याण कम से कम हम तो काम नहीं करें मां करेंगे लोग संजय उवाच संजय उवाच एव मुक्ताजुन संख्ये मुक्त अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपावशत रथोपस्थ उपावशत विसृज्य सरम चापम विसृज ससापम शोक संविघन मनस शोक संविघन मनसुक्ताजुन स उपावश श्लोक संघ अर्जुन उपाशन अर्जुन केोक संवि यहाँ अर्जुन शोक संविजुन छोड़ कर धन में सर लगाकर में पांडव पांडा पलिता और उसको छोड़कर रथ उपस्थित रथ की उपस्थिति पश्चात में उप अभिषेत्र बैठ गया नहीं करेंगे करे। एवं ठीक है करने संजय अर्जुन से राजान प्रति प्रवेदित अर्जुन का राज के कारण प्रवेदित अर्जुन संवका प्रदर्शि प्रकार भगवान प्रतिपन करता है भगवान श्रीकृष्ण को तो अर्जुन अपने स्वादित्रा कथन करके शोक महाभ्याम परिभूत मनस परिभूत शोक मत विवेका भी और कुछ नहीं एकदम विघ्न हो गया दुखित चित्र करके परिभूत मानस सं अर्जुन संख्य संख्य का शरण सहित गांधीव त्यक्त धन का नाम गांधी भाई सर चढ़ाया था चो करके न बैठि क्या बल कर रनमेंक्या सन्यासी सन्यासी श्रेष्ठ मैं उप रोपस्थे रोपस्थे रेमध्येच में रथ के ऊपर पते रसो पते में मध्य रेकोपे रथ से उपरी बैठक भगवद्गीता उपनिष्ठ ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद अर्जुन विचार अथ हो संजय उवाच संजय उवाच सं कृपया विष्ट कृपया मश्रुपूर्णकुल मश्रुपूर्णकुलशि दतवाच्यंत वाक्य उवाच मधुसूदन उवाच मधुसू जन तथा कृपया मश्रुपूर्णकुल अहिंसा परम धर्म दीक्षा चंक्षण बुद्धिया भीक्षासन करना संना चाहे अहिंसा परम धर्म लक्षण या बुद्धियाक्षणम यथा बुद्धिया अर्जुन की बुद्धि युद्धवैमुख्यम अर्जुन से चाहिए विद्युत विमुख हो गया उनके विमुखता अर्जुन से सुन करके धर्तराष्ट्र को मन में आ गया से विमुख हो गया तो क्या होगा सौ पुत्रण राज्य स्वरियम अप्रचलित अपने राज्य स्थिर हो गया प्रचलित नहीं होगा खुश हो अब धार्य निश्चय करेगी स्वस्थ हृदय धनराष्ट्रम देश का धर्तराष्ट्र थोड़ा शांत हो गया खुश हो गए सब जो संजय दिखागी अभी देखा खुल जाएगी ज्ञान जनुख हो गया अभिन्न पुत्र हो जाएगा तस्वीर दुरातम अपन इत्यामी थी मनुष्य संजय समी सवान संजय देता जी तो जो दुराता करके अभी पूरा स्वस्थ हो गया उसको दूर करूंगा जैसे मनुष्य बुद्धि से संजय उनका संजय होगा आगे दुर्गोधन पूछा नहीं संजय तुरंत बोलता है सम तथा कृत्याम समृत्या अभिष्टम कृपा प्रष्ट होगी कृपा प्रवेश आता स्वयं प्रवित होगी अर्जुन के अश्रुपनाकुल मधुसूधन इद्वाक्यम अश्रुपुर्णकुलश्रुपुले क्षण अश्रुष्व तो और देखने है शोक निश दे बड़े दुख को प्राप्त किया हुआ अर्जुन को मधुसूजन एकदम ना आगे वाक्य भगवान ने कहा परमेश्वर ने स्मारे की क्या सूची सहसा नार्जुन संस्मारक परमेश्वर तो सुस्मरण दिलाए क्या कर्तव्य करते फिर भी सहसा अर्जुन और नस्मार स्मरण नहीं कर पाए क्यों कहेंगे विपर्य प्रयुक्त से शोक तो दृढ़ विपर्य प्रयुक्त शोक भ्रांति देह में अहम बम अहम ऐसे विपर्य के कारण शोक होता है विपरीत भावना होने से भ्रांति होने से शोक उसके कारण शोक का कारण होगा में देहादमी दिए बुद्धि मेरे मेरा ये मरेंगे देहादमी आत्मबुद्ध शोक से दृढ़ से शोक होने से फिर बिहत्तर मोह और मोह बन जाता बिहारोह का शो का सो शोक कारण विपर्य ब्रह्म तथा तम भगवान नोपेक्षित फिर भी भगवान अर्जुन की उपेक्षा नितिगे उपदेश करतेम का तो प्रकृत पार अर्जुन को तथा कृपया विष्णम सजन मरण प्रसंग दर्शन सजन मरण का प्रसंग युद्ध करण को उसको देख रहा है अभी रहे करेंगे कर मारेंगे तो ये लोग मरने वाले तो उसको देख कि कृपया आदिष्टम कृपया करुणा करुण या आदिष्टम अधिष्ठितम उसमें आकर के तीर हो गई सुधा अश्व भी पुण्य ईक्षण यक्ष अश्वुणाकुले क्षण अश्पुणाकुल में अशु भी पुण्य और आकुल अश्वि पुण्य और अश्वि पुण्य दिवचन पुण्य और आकुले, अश्वि पुण्य वर्ग और आकुल समाकुल च आकुल आकुल हो गया तो कुछ देख नहीं पाता अश्वि पुण्य आकुल अश्रु व्यास्त सरक्षम अश्रुश व्यास्त हो गया सरल हो गया ऋषिवंतम विचास करते रुचिवंतम वाक्योपीकम वाक्य गिप्ती के साथ वचनम का मधुसूदन मधुसूदी थी मधुसूदन का नाम किया मधुनाम को असुरों को मारा था उन्होंने इसलिए मधुसूदन हुआ भगवान उत्तवान भगवान ईसा न तो यथुतम अर्जुन वो पूछित बानी अर्जुन से युद्ध से दोनों को हो गया भगवान शिव अब आगे उपीक्षा कर दर्शन होती तो नहीं चाहे तो नहीं, नहीं, चारे। चारे नहीं। क्या है जाता आकुलर जाने पर आकुल हो गया दर्शन के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ कुछ नहीं देख पाता है भर यहाँ ऐसा हो गया अशुकना के लिए क्षण विशिष्ट अनुतम इसमें दाक्योधन आजी के वाक्य भौगाने का श्री ुवाच श्री भगवाच कुतस्व कस्मल कुकल विषमे सुपस्थित विषम समुस्थित अनाजुष्ट सर्ग अना सर्गर्ति करजुन मकीर्ति करजुन कतस्वलदे समुपस्थितम्. श्री भगवान वाच में भगव अस्ती थी भगवान भगत मतृपत्व भगस्वत से ऐश्वर्य का श्लोक आगे भाष्य में जाएगा ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म यश और श्री लक्ष्मी वैराग्य से आत्मोक्ष वैराग्य और मोक्ष ऐश्वर्य स्वनाम सा, भग इति जना भग शब्द से करते और आगे भी एक लोग भाष्य उत्पत्ति जीनाशन सूताना आगति गति विद्याम विद्यामच सब आज भगवानी ये आगती और जो संपद और आपद आने वाले संपद और विपद इसको भी जानते क्या क्या उत्पत्ति विनाश और उत्पत्ति पड़े भूतों के आगति गति आने वाले सम्पति पद और विद्या अविद्या को जानने वाले को तो भगवान का देकर ये सर्वत्र ये भाष्य में है आइए कुतम कसमलम विषमे समुपस्थित है अन्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकृतिक हे अर्जुन या यादम कस्मल क्या विशेषण अनाजुष्ट अस्वर्ग्यम अकतिक विषम समुपस्थित ये कहाँ से तमुक विषमागता है उपस्थित वा ये कस्मल पाते क्योंकि क्यों? क्यों? अनाजिष्टम आर्य जुष्ट में आर्यजुष न आर्यजुष अनाजिष्टम आर्य मोमुक्षि के द्वारा सेवन किया जाता है तो आर्जिष्ट उसे विपरी अस्यम स्वर्ग हितम सर्ग्यम न सर्ग्यम अस्यम न मुख्य के द्वारा सेवित तो होता है यह नग के हित के और उसके बाद ना न की अकीर्तिकरण जो आप अपने वाले ये जो कसमल पाप है कुत कि अब ये कहाँ से तुम्हारे उपस्थित होगा कि वाक्यम इस अपेक्षा आह तीव्रवाण कुतः कुतः हेतु किस कारण से, कार तु सर्वक सर्वक से तो आका तुम कहो सर्व क्षत्रिय प्रवरण सर्व में श्रेष्ठ हो अर्जुन तुमको ये कहाँ से मरी नया कसम लंका मलि साथ क्यूँकी शिष्ट गढ़ीतम शिक्षक जिसकी निंदा करके शिष्य ही गढ़ <coughs> क्या है शिष्ट गणित है युद्धात परांगमुखत्व क्षत्रिय हो। होकर युद्ध से वापस चल जाना युद्धे अपला का अपलायन क्षत्रिय का धर्म है तुम्हें धर्म के विरुद्ध हो होता युद्ध से परांग परमुखत्म क्षत्रिय हो। क्षेत्र होकर यही समय <coughs> सभी स्थान भय के स्थान में यही कैसे उपस्थित होगा समुपस्थित प्राप्त क्षत्रिय का धर्म युद्ध में आगे चलना अपलायन नहीं करना उसके युद्ध से विमुख करना युद्ध से ये कैसे प्राप्त हुआ प्राप्त अनार्य ही, जुष्ट, ही जुष्टम अनार्य ही जुट्टम अना शास्त्रार्थम अभिधव ही जुटम जो शास्त्र के अर्थ को नहीं जानते वही लोग ऐसा करते हैं जुट्टम ज्योति सेवन एवितम जो, जो शास्त्र ज्ञान को नहीं है लोग ऐसा करते हैं आज ही जुट्ट यह नहीं है शास्त्र को जानने वाले ऐसे कर्म नहीं करते और स्वर्गम स्वर्ग अन सर्ग प्राप्त करने के लिए होगी नहीं जो मुख्य होगी ऐसा नहीं करते और स्वर्ग प्राप्ति का भी साधन ऐसा नहीं प्रत्यवाय कारणम ये पाप का कारण अपने धर्म नहीं करना यह तो अकृतिकरण आगे तो पाप होगा नरक रुका जाएगा और यहाँ भी अकृतिकरण अयत करम अयतरम यशस्करण नहीं और अर्जुन नाम ना प्रख्यात नहीं तो जितना तुम्हारा नाम अर्जुन है अर्जुन नाम है विख्यात अत्यंत शुद्ध होते हुए तुमको ये कहाँ से उपस्थित हुआ ये इतना नहीं का अभिप्राय करके अर्जुन संबोधन करके <risque> अर्जुन का शुद्ध होता है शुक्र होता है स्वच्छ स्वभाव इसे तो मार ली दुख नहीं है पुनरपी भगवान अर्जुन भगवान अर्जुन के प्रति श्री अर्जुन भगवान ने कहा ुपद्युप्य शुद्र दौर्बल्यम शूदय दौर त्यक्तम नईद्रम हृदय दौर्बल्यम तो परंतपो पार्थ पार्थ ये उपपद्यिद्रब्वाप उत्म मास्म ग अगम समोत्री मंगी स्मोतर लंग च लंग और लुंग दोनों महागम तो नुमारे में ये जितता नहीं ये जीवता आधरी है के अपने धर्म ठीक है मांगा ये करें तो का तो था था नहीं तो ये महेश्वर नवे प्रख्यात पौरुषे महामहिमणि नहीं तो कोई तुम्हारे में ये तो मत मतलब तुम क्या हो महेश्वर नृत्य आह वही ना शिव जी के साथ युद्ध किया था तब उनको उनके पार्श्पत्र उनके महेश्वर के बरपा तो महेश्वर हवे प्रख्यात पौरुषे प्रख्यात पौरुषमत तुम्हारा पौष अत्यंत विख्यात में मारमे महामहिमन महिमन महामहिमन एक छद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय का दौर्बल्य मन के भ्रमणाधि दुर्बलता है क्षुद्रता का कारण है, क्षुद्र उसको क्षुद्रत कारण क्षुद्र का क्षुद्रत् का कारण हृदय दौर्बल्यम मनस दुर्बलत मन दुर्बलता धैर्य तक उत्तिष्ठ युद्धा उपक्रम करो हे परम तब परापय परम तब पर दुसरे शत्रु को तापयती इसे तम शत्रुताप देने वाले क्या थे उत्तिष्ठ शुतापरम तुझ शोका सन अर्जुन स्वाभिप्रायमे भगवान बताए ध्यानकाने पढ़ती ग्रहण नहीं कर पाता शो तो का अभिभूत चेत शोकन अभिभूतम शोका अभिभूतम के तो चेतन हो अभिमूत हो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता अप्रति बुद्धिमान कुछ कहने पर समझ नहीं था अत्यंत तो शोक हुआ वो कुछ कहते तो दुखी हो गई ग्रहण नहीं कर पाता अप्रति बुद्धिमान नहीं समझते हुए तन अर्जुन स्वाभिप्राय में प्रकृत हुआ वही थे भगवानी से कहा फिर भी अपना अभिप्रह थी कहता है वो तो समझाने पर भी उसका ग्रह तो नहीं करती वही कहता है कोई तो अधिक नहीं करता सचिव अर्जुन उवाच कृष्ण उच कृष्ण महम संखे कथम संखे दूर च मधुसूदन दूर च मधुशूदन ऋषुभि प्रतिशा प्रतिशा पूजा पूजा कथम संखे दूरम च मधुशूदन हे मधुसूदन कथम अहम संख्य दृढ़ प्रतिशा फिर हे अभिषूदन एक बार एक मधुसूदन एक बार हे अभिषूदन तो दो बार सही कई टीकाकार कहते हैं एक बार मधुसूदन फिर एक बार अभुसन दो दे करके शो को होने से और वो पहले क्या कहा था आगे क्या कह रहा है उसको स्मरण नहीं होता इसलिए ऐसा दो बार ऐसे कभी विकल्प होता है महाराज की तरह उपाग्रह मार दो बार तीन बार करके मारे महाराजी बड़े दिखे महाराज की तरह के उपाग्र ऐसे कर तो ये सो कहने से पूरा पर क्या कहा था अभी क्या कर रहा को तो नहीं पहले को ही था कहते कम विस्म द्रोणम से शुभी प्रतिष्ठान पुजार हो पूजा के युग जिनके पार्ग में पुष्पादि चलाना प्रणाम करना ऐसे जो न गुरु है जिसमें पितामह है अत्यंत पूजी है उनके साथ युभ प्रतिष्ठान जिनको शब्द से भी कहना अनुचित है जिस शब्द से भी कहना मैं अफ दूंगा मर दूंगा ऐसे शब्द से भी नहीं कहना कोई के शब्द से भी तुरंत ऐसे शब्द कह देते कोई कहा जाए ऐसा करने वाले हाथ पे रटाक देता ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द से भी नहीं कहना चाहिए ऐसे साधु में तो बिल्कुल ऐसे शब्द बचाने ही नहीं चाहिए और गुरु गुरुम तुमकृत्य हुकृत्य गुरुम तुमकृत्य हुकृत्य आगे एकदम निर्जित बात स्मशान वृक्ष कंकृत वृद्धादि से भी तक ये लघु काम के आया जो अभ्य प्रसन्न आया गुरु के लिए हुँ, हुँ नहीं। था नहीं। तुम अथा हूँ नहीं हाँ जी एवं कृपया और विश्रम मिल जी के बाद से वृक्षों को पराप्त कर दिया इस तरह से क्या होता है स्मशान में जाए तो वृक्ष तो वृक्ष बन जाएगा कहा स्मशान स्मशान में वृक्ष होगा तो वृक्ष में कौन रहेगा रहेगी कैसे होता है तो उनको शब्द से भी कुछ कठोर वचन नहीं कहना चाहिए शब्द से भी मैं युद्ध करूंगा लड़ूंगा इसे जिनको नहीं कहना चाहिए उनके साथ भाण मार को भी प्रतिष्ठा उनके करेंगे बहान के आचार्य संख्य रन हेम अनुसूधन धनु के तरह तो वाणी के तरह जहाँ वाणी के भी योद्ध करो इसम ये पाठ नहीं चाहिए वार्ता भी में तथम वाणी भाव ऐसे पाठ है ना लेकिन पाठ नहीं चाहिए आठ टीका के अंतर में यत्र से देकर के इसी भाव तो नहीं चाहिए इसके बाण के तर तो कथम प्रति कथम तो यहाँ की यहां पाठ है कहीं कहीं कहीं कहीं वो पाठ नहीं आए जो ये वाचा भी गसा वक्त अनुचित तथा कथम बाणी भाग यह पाठ कहीं कहीं प्रतिवत की आगे है कहीं कहीं है ही नहीं तब तो ही पूजारू क्योंकि पूजा के युग्य पूजा अर्चना युग्य पूजा के योग्यूजन सर्वान अर्चन सूचितान सब शत्रु को आपने बिना प्रयत्न है भगवान एवं सद्य सम्बंधन करते शोरी प्रतिशा को शनो मित्र शनो